सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक तीन कुमति क्या सुमति क्या चित का जामापही एठ गोईठा डोले जन्म जन्म का है अपराधी कबहू सांच ना बोले मन बनिया बन न छोड़े जल में बनिया थल में बनिया घट घट बनिया बोले पलटू के गुरु समरथ साई पलटू कपट गाठी जो खोले कपट गाठी जो खोले मन बनिया मन ना छोड़े घर में बाके कुमती बनियाएन सभी को झगझोले, कुमति को पलटू ने कहा कि वो बनियाए न मन तो है बनिया और भीतर बैठी है कुमति सुमति और कुमति का भेद समझ लो सुमति कहते हैं उस मति को जो सत्य की तरफ ले जाए और कुमति कहते हैं उस मति को जो असत्य की तरफ ले जाए कुमति बहिर्गामी होती और सुमति अंतरगामी। कुमति वस्तुओं में रस लेती है और सुमति स्वयं में कुमति सांसारिक होती सुमति आध्यात्मिक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 मिट्टी पानी के जोड़ पांच तत्व के पुतले हो आत्मा उड़ जाएगी पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा पांच तत्व का जामा पहरे ऐठा गोईठा डोले और कैसे अकड़ के चल रहे हो कैसे ऐठ कर कैसे गोईठ कर कैसे डोल रहे हो क्षण भर में मिट्टी हो जाओगे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 बस कपड़े सुंदर शास्त्र ओढ़ लो सिद्धांत ओढ़ लो दर्शन शास्त्र ओढ़ लो और अपने चारों तरफ खूब जाल बुल लो तर्क का मगर भीतर भीतर कुछ है कोई सत्व कोई सत्य अगर नहीं है तो व्यर्थ समय गमा रहे हो मौत जल्दी आएगी एक धक्के में झूठा पुतला गिर जाएगा हंडी फूट जाएगी सारा तिलिस में मिट जाएगा जन्म जन्म का है अपराधी कभूम सांच न बोले जल में बनिया थल में बनिया घट घट बनिया बोले और यह जो तुम्हारा मन है हर जगह तुम्हें पकड़े हुए जल में थल में घट घट में यह बनिया बोल रहा है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 तमाशा है देखे आप तमाशा है सुख होना सफली कलह काल दिन रात लगावे करे जगत उपहासा सुख सपने हो नहीं निर्धन करे खाए बिनु मारे अक्षत अन्य उपवासा है निर्धन करे खाए बीनु मारे अक्षत अन्य उपवासा है सुख सपने होना पलटू दास कुमती है भोड़ी लोक लोक पर लोक दो नास है सुख सपने होना जहां कुमति के बासा है सुख सपने ना ही जब तक कुमति है तब तक ना सुख है ना सुख की कोई संभावना है सपने में भी संभावना नहीं फेरी देती घर मोर तोड़ करी देखू आपू तमाशा है और ये जो कुमती है हमेशा हर चीज को तोड़ देती है मेरे में तेरे में द्वंद्व खड़ा कर देती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 है कोई सखिया सयानी चलपन पन घटवा पानी सतगुरु घाट गहिर बड़ा सागर मारग है मोरी जानी ले जूरी सूरत सब दिके घलन भरहु तहु कुल निहुरी के भरे घायल नहीं फूट शोधन प्रेम दीवानी चांद सूरज दो अंचल सोहे बेसर लट रुझानी चाल चले जस मै घर हाथी आठ पहर मस्तानी पलटू दास चमक भर लोक लाज नाम है कोई सखिया सयानी चले पनी घटवा पानी सुनी तुमने मेरी बात पलटू दास कहते हैं अब है किसी की तैयारी की चले मेरे साथ कबीर कहते हैं